संक्षिप्त महाभारत वन पर्व कली धर्म और कल के अवतार युधिष्ठिर ने उपरयुक्त कथा सुनकर पुनः मार्कंडे जी से कहा भार्गव आपसे मैंने उत्पत्ति और प्रलय की आश्चर्य में कथा सुनी अब मुझे कलयुग के विषय में सुनने का कौतूहल हो रहा है कली में जब संपूर्ण धर्मों का उच्छेद हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कलयुग में मनुष्यों के पराक्रम कैसे होंगे उनके आहार विहार का स्वरूप क्या होगा लोगों की आयु कितनी होगी पहनावे कैसे होंगे कलयुग के किस सीमा तक पहुंचने पर पुनः सतयुग आरंभ हो जाएगा मुनिवर इन सब बातों को आप विस्तार के साथ बताइए क्योंकि आपके कहने का ढंग बड़ा ही विचित्र है युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मार्कंडे जी श्री कृष्ण और पांडवों से पुनः कहने लगे राजन कलिकाल आने पर इस जगत का भविष्य कैसा होगा इस विषय में मैंने जैसा सुना और अनुभव किया है वह सब तुम्हें बताता हूँ ध्यान देकर सुनो सतयुग में धर्म अपने संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता उस समय उस धर्म रूपी वृषभ के चारों चरण मौजूद रहते हैं त्रेतायुग में एक अंश में अधर्म अपना पैर जमा लेता है इससे धर्म का एक पैर छीण हो जाता है फिर तीन ही पैरों से वह स्थित रहता है द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है आधे में अधर्म आकर मिल जाता है फिर तमोमय कलयुग के आने पर तीन अंशों से इस जगत पर अधर्म का आक्रमण होता है चौथाई अंश में ही धर्म रह जाता है सतयुग के बाद जो जो दूसरा युग आता है त्यों ही त्यों तो मनुष्यों की आयु वीर बुद्धि बल और तेज का ह्रास होता जाता है युधिष्ठिर कलयुग में ब्राह्मण क्षत्री वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग भीतर कपट रखकर धर्म का आचरण करेंगे मनुष्य धर्म का जाल रचकर लोगों को अधर्म में फंसावेंगे अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का गला घोटेंगे सत्य के हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी आयु की कमी के कारण वे पूर्ण विद्या का उपार्जन नहीं कर सकेंगे विद्याहीन होने से अज्ञानी मनुष्यों को लोभ दबा देगा लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूल मनुष्य कामनाओं में आसक्त होंगे इससे उनमें आपस में वैर बढ़ेगा फिर वे एक दूसरे के प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये आपस में संतानोत्पादन करके वर्ण शंकर हो जाएंगे इनका विभाग करना कठिन हो जाएगा ये सभी तप और सत्य का परित्याग करके शुद्र के समान हो जाएंगे कलयुग के अंत में संसार की ऐसी ही दशा होगी वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे धानों में कोदो की प्रशंसा होगी उस समय पुरुषों की केवल स्त्रियों से मित्रता होगी लोग मछली मांस खाएंगे और बकरी भेड़ का दूध पिएंगे। गौों का तो दर्शन दुर्लभ हो जाएगा लोग एक दूसरे को लूटेंगे मारेंगे भगवान का कोई नाम नहीं लेगा सभी नास्तिक और चोर होंगे पशुओं के अभाव में खेतीबारी सब चौपट हो जाएगी लोग कुदाल से खोदकर नदियों के तट पर अनाज बोएंगे उनमें भी फल बहुत कम मिलेगा ब्राह्मण लोग व्रत नियमों का पालन तो करेंगे ही नहीं उल्टे वेदों की निंदा करने लगेंगे शुष्क तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ होम सब कुछ छोड़ देंगे लोग गायों और एक साल के बछड़ों के कंधों पर जुआ रखकर हल हल में जोतेंगे और सब लोग अहम ब्रह्मास्म कहकर बड़ी बकवाद करेंगे तथापि जगत में कोई भी उनकी निंदा नहीं करेगा सारा जगत मत व्यवहार करेगा सत्कर्म और यज्ञ आदि का कोई नाम भी न ना लेगा समस्त विश्व आनंदहीन उत्सव शून्य हो जाएगा लोग प्रायः दीनों असहायों और विधवाओं का धन हर लेंगे क्षत्रिय लोग तो जगत के लिए कांटा बन जाएंगे मान और अहंकार में चूर रहेंगे प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं उनसे रुपये ऐठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे राजा कहलाने वाले लोगों को सिर्फ प्रजा को दंड देने का शौक़ होगा लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्री का बलात्ते उपभोग करेंगे उन्हें रोते बिलखते देखकर भी दया नहीं आवेगी न तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और न कोई कन्यावान ही कन्यादान ही करेंगे कलयुग के वर कन्या अपने आप ही स्वयंवर कर लेंगे उस समय के मूर्ख और असंतोषी राजा सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे हाथ हाथ को लूटेगा अपने सगे संबंधी ही संपत्ति को हरण करने वाले हो जाएंगे ब्राह्मण छत्री और वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा सब एक जाति के हो जाएंगे भक्षाभक्ष का विचार छोड़कर सब लोग एक साथ ही आहार करेंगे स्त्री और पुरुष सब स्वेच्छाचारी होंगे वे एक दूसरे के कार्य और विचार को सहन नहीं कर सकेंगे श्राद्ध और तर्पण उठ जाएगा न कोई किसी का उपदेश सुनेगा और ना कोई किसी का गुरु होगा सब अज्ञान में डूबे रहेंगे उस समय मनुष्य की अधिक से अधिक आयु सोलह वर्ष की होगी पाँच ही छह वर्ष की उम्र में कन्याएं गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेंगी सात आठ वर्ष की उम्र वाले पुरुष स्त्री समागम करके संतानोत्पादन करने लगेंगे अपने पति से स्त्री और अपनी स्त्री से पति संतुष्ट न होंगे दोनों ही अतृप्त रहकर पर पुरुष और पर का सेवन करेंगे व्यापार में क्रय विक्रय के समय लोभ के कारण सभी सबको ठगेंगे क्रिया के तत्व को न जानकर भी उसे करने में प्रवृत्त होंगे सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरे पर अभियोग लगाने वाले होंगे लोग बगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे इसके लिए उनके हृदय में तनिक भी पीड़ा न होगी प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर भी संदेह हो जाएगा लोभी मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे शूद्रों से पीड़ित हुए द्विज भय से हाहाकार करने लगेंगे सताए हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतों का आश्रय लेंगे दुष्ट राजाओं के कारण प्रजा सर्वदा टैक्स के भारी भार से दबी रहेगी शुद्ध धर्म का उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवा में रहेंगे उनके उपदेशों को प्रामाणिक बताएंगे समस्त लोग का व्यवहार विपरीत और उल्टा पुलट उलट पुलट हो जाएगा लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की पूजा करेंगे देव मूर्तियों की नहीं उस समय के शुद्ध द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे महर्षियों के आश्रम ब्राह्मणों के घर देव स्थान, धर्म सभा, आदि सभी स्थानों की भूमि हड्डियों से जड़ी हुई होगी देव मंदिर कहीं नहीं होंगे यही सब युगान्तर की पहचान है जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन भोजी और शराब पीने वाले होंगे उसी समय इस युग का अंत होगा उस समय बिना समय की वर्षा होगी शिष्य गुरुओं का अपमान करेंगे सदा उनका अहित करेंगे आचार्य धनहीन होंगे उन्हें शिष्यों की फटकार सुननी पड़ेगी धन के लालच से ही मित्र सौर संबंधी अपने निकट रहेंगे युगान्त आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी तारों की चमक जाती रहेगी नक्षत्र और ग्रहों की गति विपरीत हो जाएगी लोगों को व्याकुल करने वाली प्रचंड आंधियाँ उठेंगी महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात अनेकों बार होंगे एक सूर्य तो है ही छह और उदय होंगे और साथों एक साथ तपेंगे कड़कती हुई बिजली गिरेगी सब दिशाओं में आग लगेगी उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त साधिक पड़ेगा इंद्र बिना समय ही वर्षा करेगा बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कटुभाषणी होंगी उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा वे पति के आज्ञा में नहीं रहेंगी पुत्र माता पिता की हत्या करेगा पत्नी अपने बेटे से मिलकर पति का वध कर डालेगी अमावस्या के बिना ही सूर्य ग्रहण लगेगा पथिकों को मांगने पर कहीं अन्न जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश हो रास्तों पर ही पड़े रहेंगे कौवे, हाथी पशु पक्षी और मृग आदि युगान्तर के समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे मनुष्य मित्रों संबंधियों तथा अपने कुटुंब के लोगों की भी त्याग देंगे स्वदेश त्याग कर प्रदेश का आश्रय लेंगे सभी लोग हाथ हा हाथ हा बेटा इस प्रकार दर्द भरी पुकार मचाते हुए भूमंडल में भटकते फिरेंगे युगांत में संसार की यही अवस्था होगी उस समय एक बार इस लोक का संहार होगा इसके पश्चात कालांतर में सतयुग का आरंभ होगा क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे लोग के अभ्युदय के लिए पुनः दैव की अनुकूलता होगी जब सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि में एक ही पुष्य नक्षत्र पर एकत्र होंगे उस समय सतयुग का प्रारंभ होगा फिर तो मेघ समय पर पानी बरसाएंगे नक्षत्रों में तेज आ जाएगा ग्रहों की गति अनुकूल हो जाएगी सबका मंगल होगा तथा शुभिक्ष और आरोग्य का विस्तार होगा उस समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम के अंतर्गत विष्णु नाम के ब्राह्मण के घर में एक बालक उत्पन्न होगा उसका नाम होगा कलकी विष्णुयशा वह ब्राह्मण कुमार बहुत ही बलवान बुद्धिमान और पराक्रमी होगा मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छा इच्छानुसार वाहन अस्त्र शस्त्र योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे वह ब्राह्मणों की सेना सांस लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेखों का नाश कर डालेगा वही सब दुष्टों का नाश करके सतयुग का प्रवर्तक होगा धर्म के अनुसार विजय प्राप्त कर वह चक्रवर्ती राजा होगा और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेगा